विक्रांत के घर के बाहर नैना की लैंड रोवर और फॉर्च्यूनर दोनों खड़ी थी विक्रांत ने पहले इन दोनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को भी इन्वेस्टिगेट करके नैना के बारे में पता लगाने का प्रयास किया था लेकिन वहां से भी उसे कुछ पता नहीं चल सका था दरअसल नैना ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को भी विक्रांत के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया था जाहिर है नैना ने ये काम भी जानबूझ अपनी प्लानिंग के तहत करवाया रहा होगा विक्रांत ज्यादातर लैंड रोवर से ही चलता था सो तो वो फटाफट फड़ लैंड रोवर में सवार हुआ और गाड़ी स्टार्ट करके फटाफट अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा अभी उसने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट कियाजय कि कोहली और डीएन नगर ब्रांच के पूर्व ब्यूरो चीफ मिस्टर अमृत अभिजात विक्रांत के घर की तरफ आ रहे थे उन्हें देखकर विक्रांत का सिर चक्रा उठा समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या करने है पर आए हैं और इस वक्त आने का क्या मतलब है विक्रांत अभी बहुत जल्दी में था तो वो अपना जरा सा भी वक्त इनके साथ गंवाना नहीं चाहता था विक्रांत को गाड़ी में बैठकर कहीं जाता हुआ देखकर डॉक्टर संजय दूर से चिल्ला पड़े विक्रांत विक्रांत रुको रुको कहा जा रहे हो रुको जरूरी बात करनी है रुक जाओ क्या बात करनी है अभी मैं बहुत अर्जेंट काम से जा रहा हूँ बाद में बात करिए आप विक्रांत ने गाड़ी रिवर्स करते हुए कहा जैसे ही उसने गाड़ी को रिवर्स किया तुरंत ही डॉक्टर संजय ने विक्रांत से सवाल किया तुम तो छुट्टी पर चल रहे हो न फिर कहाँ जा रहे हो कौन सा काम देखिए सर अभी बहुत अर्जेंट काम है आप लोगों को अगर बात करना है तो फिर आप मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेकर आइए। फिर हम बात भी कर लेंगे और आप ये भी देख लेना कि मुझे क्या अर्जेंट काम है इतना कहते हुए ने गाड़ी के पर जोर लगाया और फिर पलक झपकते ही वो यहाँ से आगे बढ़ गया दरअसल विक्रांत को खुद नहीं पता था की अभी वो किस जगह पर जा रहा था और उसका सामना आगे किस होने वाला था वैसे भी विक्रांत को आज अदृश्य शक्ति द्वारा पृथ्वी कोडव दिया गया था ऐसे में उसे पूरी उम्मीद यही थी कि आगे कोई खतरा आने वाला है विक्रांत अभी विक्रांत सर, सर, ने, ने अपनी गाड़ी के शीशे में से उसे चिल्लाते हुए देखा वो रुकना तो नहीं चाहता था लेकिन जब उसने देखा की यहाँ पर रुकने से दो काम होने वाले है तो फिर उसने गाड़ी के ब्रेक पर जोर दिया और फिर तुरंत ही रिवर्स गेयर मारते हुए फुल स्पीड में गाड़ी को लाकर अपने घर के सामने खड़ा कर दिया जल्दी करो मोनिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए विक्रांत ने कहा सर ये कोई इम्पोर्टेंट पेपर लग रहा है इसलिए मैंने सोचा आपको अर्जेंट देना चाहिए मोनिका ने विक्रांत के हाथों में पार्सल रखते हुए कहा उधर अब तक मौका पाकर डॉक्टर संजय समेत डीसीपी डिसा और अमृत अभिजात भी गाड़ी में सवार हो चुके थे गाड़ी में आगे की सीट पर डॉक्टर संजय बैठे हुए थे बाकी पीछे डीसीपी डिसा के साथ ही अमृत अभिजात भी सवार थे ये तीनों अभी ढंग से बैठ भी नहीं पाए थे कि विक्रांत ने गाड़ी के पर पूरा जोर देते हुए का शरीर भी सवाल किया इतनी इमरजेंसी में तुम भला कहा जा रहे हो तुम तो छुट्टी पर चल रहे हो ना और हम तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे घर पर आए है और तुम हमारे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो अरे ठीक है अब तो गाड़ी में बैठ गए ना आप खुद ही चलकर देख लेना इतना कहते हुए पीछे की सीट पर बैठे डीसीपी पी ने अपनी सिगरेट निकाली और इसे जलाने में लग गए एक्सक्यूज़ सिगरेट आप बाहर फेंक दीजिए वरना मैं आपको गाड़ी से बाहर फेंक देता हूँ विक्रांत ने गाड़ी के रियर मिरर में डीसी को घूरते हुए कहा मतलब मतलब मेरी गाड़ी में सिगरेट नहीं जलेगा ओ डिसूजा फेंक दो फेंक दे यार वैसे भी पब्लिक प्लेस पर सिगरेट नहीं पीना चाहिए डॉक्टर संजय ने डीसीजा को समझाते हुए कहा जिसके तुरंत बाद ही डिसूजा ने सिगरेट को बुझाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया अच्छा विक्रांत तुम वाकई में हमें कहा लेवल किया अभी पहुंचेंगे तो खुद ही आपको पता लग जाएगा रोड आरोप करते हुए कहा इसके बाद विक्रांत ने डॉक्टर संजय की तरफ पार्सल उठाकर फेंकते हुए कहा थोड़ा इसको खोलकर बताइये क्या है इसमें पार्सल डॉक्टर संजय और अमृत अभिजात ने एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा जब उन्होंने इस पार्सल के ऊपर लिखे सेंडर इन्फॉर्मेशन को पढ़ा तो ज्यादा हैरान रह गोटिस -फट तो है। तो ही है बहुत जल्दी पहुंच गई डॉक्टर संजय ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत हम लोग आज इसी के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हुए थे स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए जो तुमने एप्लीकेशन डाला था वो अप्रूव हो गया है ये लेटर ऑफिस के एड्रेस पर आया था लेकिन तुम कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे इस वजह से मैंने ही ये लेटर तुम्हारे घर के एड्रेस पर सेंड कर दिया था वो मतलब अब मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बन गया हूं विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया विक्रांत को अच्छे से याद था कि नैना स्पेशल ने ने इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए एप्लीकेशन सेंड किया हुआ था नैना ने उसे बताया भी था की स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनने के बाद वो काफी बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस और नेशनल लेवल के क्राइम केसेस की जाँच कर सकता है इस प्रकार से स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनने का मतलब है कि आप सीबीआई की टीम का हिस्सा बन गए हैं नहीं अभी सिर्फ एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है अभी तुम्हें इसका एग्जाम पास करना होगा डॉक्टर संजय ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो विक्रांत अभी शायद तुम्हें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में अच्छे से पता नहीं है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है इसमें तुम्हें सिर्फ पेंडिंग केस ही नहीं सोल्व करने पड़ेंगे बल्कि इसमें तुमको नेशनल लेवल के हाई प्रोफाइल केसेस जैसे काफी बड़े बड़े केसेस पर काम करना होगा और सीबीआई अपनी स्पेशल टीम देशभर के सभी स्टेट की पुलिस में से सबसे अच्छे ऑफिसर्स में से चुनती है तो ये इतना आसान नहीं है तो मतलब विक्रांत को पता था कि अब आगे क्या जवाब आने वाला है तो मतलब यह है कि अभी जो तुम्हें यह लेटर मिला है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा स्पेशल टीम में चयन हो गया है इसका मतलब बस इतना है कि अभी तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है अभी इस टीम में शामिल होने के लिए तुम्हें कई सारे टेस्ट देने पड़ेंगे और ये टेस्ट बहुत टफ होते हैं सैकड़ों हजारों लोगों में से एक को चुना जाता है अच्छा तो फिर आप किसी को जल्दी से फोन घुमाइये विक्रांत ने का और किसी भी तरह से मेरा सिलेक्शन करवाइये ये कोई मजाक नहीं है पीछे बैठे डीसी पी डिस अचानक से बोल पड़े ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है ऐसे किसी के बस की बात नहीं है जो चाहे जिसका करवा दे अच्छा ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटर की सैलरी कितनी होती है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलता है क्या विक्रांत ने सवाल किया देखो सैलरी तो यही रहेगी लेकिन तुम्हारा पद बढ़ जाएगा और पद के साथ रुतबा और पावर भी बढ़ेगी डॉक्टर संजय ने जवाब दिया और, फिर तुरंत ही ने बोलना शुरू किया। और रही बात एक्स्ट्रा फायदे की तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी पहले तुम इसमेंट तो हो जाओ तो फिर स्पेशल टीम की भी बाद में बात करेंगे विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा विक्रांत तुम तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें अंदाजा भी है की तुम क्या बातें कर रहे हो पूरे मुंबई पुलिस में से सिर्फ एक आदमी का सिलेक्शन हुआ है इसमें और फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो तुम्हें इसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा है समझ लो बिना मेहनत के तुम्हें ये सब मिला है पीछे बैठे अमृत अभिजात ने विक्रांत की तरफ देखकर कर झुंझलाते हुए कहा ओ पूरे मुंबई पुलिस में से सिर्फ एक आदमी का सिलेक्शन हुआ वाह किसका हुआ विक्रांत जानता था की आगे से अब क्या जवाब आने वाला है